इंद्रो बृहस्पति धर्म विष्णु दुर्गम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु पवन प्रत्यक्षं ब्रह्म स्वामे प्रत्यक्षम ब्रह्म भ्या ृद वजिष्क्ता शातिशा ओ सब सदनों धीतमस्तुषा वह ओम शांति शांति शांति ओम शाति यशंद्रृषभो विश्व छंदोमृता शुवा धया देवधारणो अमृतारण शरीर मे विचर्शन जुड़गा मे मधुमत्म करूलिशुभ ब्रह्मण कृत मे गोभा शांति शांति शांति ऋक्षसस्पृ दे ऊर्धपितत्रो वाजिव स्वृतमस्वचस सुनेशदचन Om shanti shanti shanti Om purnamada purnam idam puranad purnamadchetay purnashya purnamadayam puranameva bhuteshyate Om shanti shanti क्षुश्रोत्रमतो बलिंद्रिया ब्रह्मोपनिषद निराकुरा निराकरण निरते मैं संतु, मैं संतु, शांति शांति शांति मन से प्रतिषिता मनोमे वा प्रतिष्ठा वेदि शुद्धी नीते नोरात्र दधा वदिषा सकतों तुभक्ता ओम शांति शाति शाति भ्रो अभिवादय मन ओम शांति शांति शांति ओम हद्रम भद्रमणे शृणुया देवा पश्ये द्रम पचेमा शीर शिवैरंगे सुष्वागुशस्तनोम देवितु स्वस्ति नईन्द्रो वृदवास्तिषा विश्व स्स्तिशोवरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा शांति शांति शांति विदा पूर्व यो वैदाश्रिणो तस्म देवत्मु प्रकाशम्षु शरण ओ शांति शांति शांति ओ, नमो ब्रह्मा ब्रह्दिभ्यो ब्रह्म विद्यासदा कर्तभ्यो वंशर्षिभ्यो महर्भ्यो नमो सर्वो गुर्भ्योप्लवि प्रज्ञो ब्रह्मस्मे ब्रह्मस्मे नारायणं वशिष्ठ सर्पोद्राशर चारम सुखम गौरपद महाविंद योगिंद मथ से शिष्य श्रीशंकर्य मथ पद्मिष्योकाल श्रुति श्रुति पुराणा करुणा भगवत् लोकशंकर शंकर शंकरचार्यव बागलायन शूत्रवास्य वंदे भगवत पुनः आद्य स्वप्न मिथ्या इसे पूर्व श्लोक में कहा गया इसके का है स्वप्न से आद्यंत वस्तु न होती किन्तु फलपर्यंत स्वभाव तो फल पर्यत यस्य। यस। उत्तर काल में फल नहीं है, सपने में इसे दिखता है आगे वस्तु तो ही नहीं <coughs> है आद्यंत वस्ता तो नहीं जागरित फलपर्यंत तो जागरित में जो दिखता है आगे फल होता है अंत में फलम पर्यत य बहुत उत्तर काल में उसका फल भोजन का तृप्ति होती है न मिथ्यात्व जागृत मिथ्या नहीं और स्वप्न फल पर्यंत नहीं उनसे मिथ्या है और आद्यंत व्यक्त के द्वारा नहीं अर्थात इसमें जो आद्यंतवत् मिथ्यात्व सिद्ध किया है मिथ्यात्व का प्रयोजक फल पर्यंत स्वभाव स्वप्न में जो उपाधि होता है स्वप्न में मिथ्या तो है वहाँ तो फल पर्यंत तो नहीं तो है जागृति तो में आद्यंतवत्त हेतु है किंतु तो फल पर तो अभाव नहीं फल पर तो है इसलिए आद्यंतवत्त तो हेतु तो सोपाधिक होगा इसे अभिप्रा से शंका करने पर तो कहते हैं सयोजनता स्वप्ने भी प्रतिपद्यते जनता तस्मात मिथ्य स्मृता तस्तुते स्मृता तस्तः तेजा सोजनता स्वप्ने भी प्रतिप्य से जागृत दृश्य में स्वयोजनता स्वप्न विप्रति पद्ध्य जाग्रत काल में भोजन करके तृप्त होकर सोया स्वप्न में दिखता है भूखा विप्रति पद्धति वृद्धम प्रति पद्धति विपरीत दिखता है इसलिए स्वप्न दृश्य में जैसे स्वप्रयोजनता नहीं कहते हो तो जागृत दृश्य में सप्रयोजनता नहीं सब लगता है तृप्त का स्वप्न में देखता है भूखा तस्मा आद्यंत वक्त से खुद मिथ्या आद्यंत जागृत मिथ्या है उपाधि फल पर्यत का राहित्य उपाधि है साध्य का व्यापक हुआ फल पर्यत का राहित्य सपन में नहीं है और साधन का व्यापक कहा था पूरे पुष्छ में साधन आद्यंतम जागृत में है किन्तु फल पर्यत का राहित्य नहीं है तो सिद्धांतिक फल पर्यत राहित्य उपाधि जागृत नहीं भी है जगृत नहीं भोजन करके सोया स्वप्न में देखे आत कभी तो उत्तर कालीन फल पर्यत इसलिए साधन व्यापक हो गया जागृत कारण आद्यतु तो साधन है और उपाधि फल पर्यतार राहित्य भी है जगृत के अभी तो उत्तर कालीन सवन में देखे विपरीत देखता है, तो दिखता है साधन का व्यापक कौन उपाधि नहीं होगा फलित माह ते तस्मा आद्यवु मिथ्यास्मता आदय्यवत्व जाग्रत जागृत मिथ्या जाग्रत भावा जागृदृशिया भाव बहुत गृह बहुत बहुवचन ते बहुवचन के जागृत भाव गृह्यगृतिदीश मिथ्यास्मका श्लोक व्यावृत्तिशंका उत्थय श्लोकता व्यावृति होती की आशंका। आशंका है उपाधि आशंका उपाधि आशंका प्रथम प्रथम करते हैं स्वप्नदृश्य वो जागरदृषम असत्व में यदुम तदयुक्त दृश्य स्वप्नदृश्य मिथ्या है अस वास्तव में जागरित भी असत, असत है, अना है मिथ्या है ऐसा जो सिद्धांत तदयूत है अन्नपान यहाँ तो, गमना अन्नपानदय क्षुति का सासाद क्वेशंत गमनागमना कार्योजनता दिष्टा जागृत मिथ्या न जागृद जागृद अन्नपानदय भोजन पान खान पीना के वाहन इत्यादि दिखते हैं वो क्षेत्रपीपाध्य निवृत्ति कुरखा गया भोजन जागृति में क्षेत्र में निवृत्ति होती है, है। करते जलपानद तो पितासा निवृत्ति होती है आदि सद जागृत में वाहन दिखा तमनागमन कार्य भी होता है तो जागृति में जो अन्नपान वाहनादी दृश्य क्षेत्रीपाध्य निवृत्ति कुर गम आगमना कार्यंज ये भी करते हैं कार्य चुवंत सप्रयोजनता सप्रयोजना दिष्टा प्रयोजन न सह सयोजना प्रयोजन बाग्रदृश्य दिखते ठीक जागृतना स्वप्न दृश्याम की तुल्य सप्रयोजन तम जाग्रदश्य दिशा भी दृश्य सप्रयोजन है उपाधि असम्भव आतंक उपाधि असंभव क्योंकि उपाधि फलपर्यत्य तो स्वप्न में भी फल रहित नहीं है वो तो भी फल होता है उस तो समय भोजन करते तो तृति होती पानी पीते शांति का निवृत्ति होती है, है। इसलिए वो साध्य का व्यापक नहीं होगा साध्य का व्यापक होगा, गया स्वप्न में साध्य है मिथ्यात्व और स्वप्रयोजन का अभाव उपाधि वह नहीं वहाँ सप्रयोजनक है तो तुल्य में स्वप्न दृश्यनाम भाई इसलिए उपाधि साध्य का अव्यापक हुआ तो उपाधि बनेगी असंभव आसंख्य आ तो स्वप्न दृश्यनाम तद अस्थि स्वप्न दृश्य में ऐसा नहीं है पूरा पीछे कहता है स्वप्न दृष्य में सप्रयोजनता नहीं जागृत में सप्रयोजनता है स्वप्न में स्वप्रयोजनता नहीं है नहीं ही उनसे मिथ्यात्व है सप्रयोजनता नहीं है तो साध्य का व्यापक बन जाएगा उपाधि बन जाएगी स्वप्न दिशा में सप्रयोजनता नहीं है वो समय लगता है कि वस्तु तो स्वपने से जग जानू करो दिखते जैसे भूख पिपासा ऐसे ही थी स्वपन में खा पी करके उठा देखा को जागृति में नहीं है सपनों का जो कुछ पदार्थ जागृत में नहीं आता है तो सपना में फल पर नहीं है अनुमान से सरोपाधिक असाधिकलित मान इससे क्या सिद्ध हुआ फल पर्यतता राहित्य रूप उपाधि जागृत में नहीं है साध्य साध्य पहले मिथ्यात्व स्वप्न विषय में है फल पर्यंतता राहित्य उसमें उपाधि है साध्य का व्यापक होना और साधन है आद्यन जागृत में तो है कि फल पर्यतता राहित्य रूप उपाधि उसमें नहीं क्योंकि फल पर्यतता है तो साधन का व्यापक होगा तो उपाधि बन जाएगा सोपाधिकसाधक फलितमह तो सोपाधिक हो जाएगा सिद्धांतिका हेतु आद्यनवत्त तो सोपाधिक फलित तस्मा पूरा पिछले कहता है स्वप्न दृश्य वो जागृत दृश्याना असत्य मनोरथ मत मित्र स्वप्न दृश्य कि जैसे जागृत दृश्य असत्य है अविद्यमान मिथ्या है ऐसा केवल आपका मनोरथ है मास्तवनेंगे ऐसा कारण पर सिद्धांत कहता है तो हेतु में तो जो तो कहा उसका सोपाधिकता है सिद्धांत साधन व्याप्त आदि दोषाद नोपाधि निरसन छोटी रकम इत्यास पूर्व पक्षी कहता है उपाधि हमने कही उपाधि साध्य का व्यापक साधन का व्यापक उसमें यदि साध्य का व्यापकत्व तो नहीं रहे अतः तो साधन का अव्यापक तो नहीं साधन के हो व्यापक हो जाए तब तो उपाधि, उपाधि का निराश होगा उसके बिना उपाधि निराश नहीं होगा साधन व्याप्ति आदि दो साधे उपाधि साधन का व्यापक है यदि साधन का व्यापक हो जाए तो उपाधि का निराश हो जाएगा एक साधन व्याप्ति अर्थात साधन का व्यापकत्व और दूसरा है आदि पद से साध्य का व्यापक उपाधि होता है उपाधि यदि साध्य का व्यापक नहीं हो तो उपाधि उपाधिका निर्देशन होगा उसके बिना उपाधि का ऐसा नहीं हो सकता है ये पूरे कहता है अकस्मात उपाधि का नहीं ये सिद्धांत कहता फल पर उपाधि साधन व्याप्ति मे फल पर फल पर रहित ये उपाधि कहा तो साधन का व्यापक है साधने आद्यन्त जागृत में पक्ष और पूर्व किसी कहता है उसमें फल परता है करके किंतु सिद्धांत कहता वहाँ भी फल पर्यंत का राहित्य है क्योंकि जागृत काल में भोजन करके सोया सपने में अपने को भूखा दिखता है तो फल पर नहीं रहा जागृत का तो उत्तर काल में सपने में उसका विपरीत दिखता है तो साधना हेतु रहा आद्यंत वक्त जागृत में उपाधि वहाँ रह जाती है फल पर्यंत तो का तो साधन का व्यापक हो गया तो उपाधि नहीं बनेगी यश नाग यमात्जनता दिष्टा या अन्नपान आदि न सा स्वप्न विप्रति पद्धति अन्नपानादियों जागृत काल में जो सप्रयजनता दिखी गई स्वप्न विप्रति पद्धति स्वप्न विरुद्ध अन्नपान आदि का फल कुछ नहीं रहता है सपने के भूख का ऐसा दिखता है तामे विप्रतिपत्ति प्रकटी स्वप्न विप्रति पद्धति विरुद्ध प्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान उसको स्पष्ट करके सिद्धांति जागरते भुक्त पीता चृपिवर्ति सुतम क्षुत्म अहोरात्र उषित अभुक्व आत्मन मन तो जागरित भुक्त पीता चृप्त भोजन किया जल आदि जलादी कर लिया, तृप्त हो गया विवर्तृठ विवर्ति योगी सो गैया सुप्त मात्र तो तो तो ही वो स्वप्न देखा तो क्षित पिकास आदि आरतम स्वप्न देता है क्षित पिता भूक प्यास आदि से पीड़ित कष्ट प्राप्त करता है अहोरात्र उसी दिन रात ऐसे ही उपवासी किया था अभुक्तमन तम तो आत्मा अपने मानता है एक कभी चाहता हो गया कुछ खाए मांगता है पानी टीका में उत्तम अर्थम दृष्टान्त स्पष्ट है इसको दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते जाते हैं यथा स्वप्ने भुक्ता पीवा चौथित अतृप्त उत्थित तथा सपने में भोजन किया पानी पिया कोई भूखा है जागृत काल में भूख से पीड़ित था निध आ गई निध ने देखा सपने में भोजन अच्छा मिला भोजन किया पानी पिया बड़े प्रसन्न होकर जो यज्ञ अतृत्व उषण तृप्त तो नहीं उठने पर ऐसे ही भूख पैसा है भूखा था सपने देखा बहुत खा लिया बहुत भोजन अच्छा भोजन मिला खा लिया उठ जाने पर जैसे भूखा सा ऐसा ही तो अतृप्त उठे तो अतृप्त होकर के उठता है उषण तृप्त नहीं ठीक इसी प्रकार स्वन जागृत में भी खा पी कर सोया सपने में अपन को देखता है अतृप्त तो बराबर हुआ जैसे जागृत स्वप्न दृश्य जागृत में नहीं ऐसे जागृत दृश्य भी सपने में तो दोनों में ही है, तो साधन का व्यापक हो जाएगी उपाधि तो उपाधि नहीं बनेगा उपाधि साधन व्याप्ती निगम साधन का व्यापक उपाधि से उपाधि नहीं है यह निगम सिंह तस्मात जागृत दृश्य नाम स्वने विपृत्ति पति दृष्टा है जागृत दृश्यों का विपृत्ति पति पति स्वप्न जागृत दृश्य का अभाव स्वप्न होता है हेतु स्वपाधि के स्वभाव फलित रहा तो पूर्व पक्ष ने जो आद्यंतरूप हेतु के पर उपाधि फल पर राहित्य रूप उपाधि प्रदर्शन किया और उसमें उपाधि में दोष हुआ क्योंकि साधन का भी व्यापक हो गया साधन का व्यापक नहीं हुआ जागृत काल में साधन है आद्यंतत्व और तो उपाधि भी है फल पर जैसे स्वप्न दिशा में फल नहीं जागृत दिशा में फलपर्यतः नहीं कारण स्वप्न पदार्थ जैसे जागृत में नहीं इसे जागृत पदार्थ सफल में नहीं सौपाधिभाव फलित्र अतो मनियामहे तेषापी असत्व स्वप्नदृश्यवत अनातंकनीय तेजा जागृत असत्व अवीम तो मिथ्यात्व असत्यता कुछ नहीं अविदन सबसे भिन्ना मिथ्या स्वप्न विषय जैसे स्वप्नदृशिया वास्तव नहीं है इसी प्रकार जागृत विषय वास्तव नहीं इसमें कोई शंका का नहीं अनाशंका में अनुमान के द्वारा निश्चित हो जाता है आद्यंत रूप हेतु के द्वारा मिथ्यात्व, हेतु उपसहति एक आद्यंत तो पहले के आया था अमृतन भेदना दृश्य तो नहीं संब दृश्यतु तस्मावत्व उभय तो सामने स्मृता सपनता जागृत आद्यवत्व दिष्टातः साध्यकल शंकि स्वप्न दृश्य को दृष्टांत बना करके जागृत है जा मिथ्यात्व तो सिद्ध किया और तो दृष्टांत में स्वप्न दृश्य में साध्य विकलपम तो साध्य मिथ्यात्व दृष्टांत स्वप्न में मिथ्यात्व नहीं है ऐसा शंका करता है पूरा पीछे शंका करके सिद्धांत परिहार करता है दृष्टांत तो में साध्य नहीं रहेगा तो साध्य विकलपत्म साध्य रहित साध्य रहित होगा तो दृष्टांत बनेगा नहीं दृष्टान तो बनेगा जहाँ निश्चित हेतु और साध्य हो यत्रत धूम सत बन ही ऐसा महान सं दृष्टान्त बनता है यदि साध्य नहीं है तो दृष्टांत नहीं होगा सपक्ष होने पर ही दृष्टांत बनेगा हेतु तो साध्य दो रहे तो अन्य दृष्टान्त बनेगा यहाँ स्वप्न दृश्य को दृष्टांत बनाया सिद्धांत ने इसमें तो मिथ्यात्व तो सिद्ध है करके पूरा भी करता है उसमें तो मिथ्यात्व तो नहीं शंका करके सिद्धांत तो परिवार परिहार करेगा स्थानी थर्मो यथा यथा गत्वा स्वर्ग निवासीनावासि गुशिषि सुशिक्षिधर्मोवासि प्रेक्षते गुशिक्षि अपूर्व स्थानीय धर्म ही यथा स्वर्ग निवास नाम अहम तान गुशिक्षित जैसे में, में, स्वर्ग निवास में इंदिरादि अपना स्वरूप अलग अलग प्रकार है इसी प्रकार जो स्वप्न देखता है अपूर्व स्थानीय धर्म ही स्थान वाले स्थानी स्वप्न दृष्टा का धर्म जो देखता है स्वप्न वाले दृष्टा का ही कल्पित धर्म है स्थानवय प्रेक्षित बच्चा वो जाकर के वही देखता है कोई सत्य वस्तु नहीं स्थान वाले स्थानीय स्थान है अवस्था स्वप्न अवस्था स्थानीय हो गया अवस्था वाला स्वप्न उसका ही धर्म है उसमें कल्पित धर्म है वास्तव वा बनी वो सपन में वही देखता है यथे व ही अशिक्षित ऐसे यहाँ के सुशिक्षित पुरुषों को बता दें रास्ता बताने से निश्चित रास्ता पर जाकर के निश्चित स्थान में पहुँच करके उस स्थान में जो जो वस्तु उसको देखता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी सपनावस्था वाले दृष्टा में जो दृश्य है वही देखता है सपने में वही अपूर्व जो देखता है वही है वस्तु नहीं है तो मत है टीका है यहाँ सर्ग निवसनशीलानांद्रदीना सहस्रक्ष अच्छा, सहस्राक्ष धर्मस, तथा तो यदिदम अपूर्व स्वप्नदर्शन मनसें तदपाँ स्वप्न स्थानवत द्रष्टुर धर्म स्वर्ग निवसन जाना स्वर्ग में वास करने वाले इंद्रादि, सहस्राक्ष इंद्र है सहस्राक्ष हजार अच्छे अक्षय इसी प्रकार यदि तुम अपूर्वम स्वप्न दर्शन हो मन्य से स्वप्न दर्शन अपूर्व मानते हो पूरा किसी मानता है और पूर्व कुछ अलग दिखता है और वास्तव है तब भी स्थानीन स्वप्न स्थान व तो स्थान वाला स्वप्न तो स्थान वाले द्रष्टा का ही धर्म वही दृष्टा कहीं ही कलचित धर्म वास्तव धर्म नहीं है कुछ पदार्थ नहीं है तेन दृष्टता तस् मिथ्या प्रसिद्ध दृष्टा के द्वारा दृष्ट होने का ना सप्तम दृष्टि मिथ्या प्रसिद्ध होगा सत्य नहीं कथम तेन वृष्टत तथा वो कैसे देखता है उसका उत्तर देते प्रखक्ष यथे सुशिक्षित सुशिक्षित पुरुष निश्चित स्थान पर जाकर के जो आप उसका लक्ष्य उसको देखता है ठीक इसी प्रकार सप्तम स्वप्न अवस्था में जाकर के अपने धर्म को कलित धर्म को देखता है टीका निष्कार तो करते हैं यथेव्य व्यवहार भूमि यह का व्यवहार भूमि व्यवहार अवस्था में सुशिक्षित सुशिक्षित पुरुष आगे सुशिक्षित देशांतर प्राप्ति मार्ग सुशिक्षित लिखना सुशिक्षित हो गया अलग आगे सुशिक्षित देशांतर प्राप्ति मार्ग सुशिक्षित देशान्तर प्राप्ति मार्ग ये देशांतर प्राप्ति का मार्ग जिसमें शिक्षित है जिसको शिक्षा मिली निश्चित है तेन मार्गेण तो देशांतर जाकर के त्रत्यान पदार्थान दीक्षते उसमें स्थित पदार्थों को देखता है तथा तो तो यह भी स्वप्न दृष्टा स्वप्नगतान तो पदार्थान स्वप्न में स्थित पदार्थों को यथोत प्रकार प्रतिपद्य जैसे कहा गया मिथ्या ही तो दिखता है तथा तो थान वाले का ही धर्म है कोई तो अलग पदार्थ वास्तव तो नहीं है रज सर्प जैसे दिखता है केवल वास्तव नहीं उसके शब्द से स्वप्न जैसे मिथ्या है श्लोकन व्यावृत्या या आशंका काम उपनिष्ट जिस शंका की श्लोक के द्वारा निवृत्ति होती उसी शंका पहले कथन करते जागृत भेद जाग्रत भेदा नाम असतम तदत स्वप्न जाग्रत भेद दृश्य पदार्थ समान है अद्यंत तो दृश्य है ये समान है इसलिए जाग्रत भेदान असत जैसे सपन दृश्य असत्य जागृत दृश्य विदंते वेद जागृत पदार्थस असत मीथ्य है ऐसा सिद्धांत ने कहा तद तो असत ठीक नहीं ठीक है साम साम से दृश्य हनुम सिद्ध अनुमदोषो असत्व सिद्धांत कस्स अनुमा के, के द्वारा सिद्ध जो अर्थ हो वो असत्य केवल पहन से नहीं हुआ अनुमान के दोष से करना पड़ेगा अनुमान दोषोक्ति मंत्रण अनुमानगत दोष से उक्तिम बिना दोष के कथन के बिना अनुमान सिद्ध में असत्यम अयुतम असत नहीं कर सत्य इस तरह से सिद्धांत पूछता है कस्मात असत्यों में गलत क्यों है ठीक है व्यापति भूमि दुषयन व्याप्ति भंगम दो समझ कहता है व्याप्ति का स्थल दृष्टान्त का दूषण करते हुए व्याप्ति का भंग व्याप्ति ग्रह स्थल दृष्टान्त व्याप्ति भूमि उसका दूषण हो जाने से व्याप्ति ही निश्चित नहीं होगा दृष्टान्त ही व्याप्ति निश्चित होता है दृष्टान्त में दूषण कर्थन करने से दूषण उद्भावन करने से व्याप्ति का भंग व्याप्ति नहीं यही दोषे दृष्टान्त से असिधत्वा जो दृष्टान्त सप् दृष्टान्त ऐसे सिद्ध नहीं असिधत्म प्रश्न पूर्वक दृष्टान्त क्यों असिध है प्रश्न करके स्पष्ट करता है पूर्वी कथम प्रश्न हुआ इसका उत्तर है नहीं जागृत दृष्टा है वो एते ऐसे फेदा स्वप्न दृष्टंत जागृत में जो पदार्थ दिखते वही स्वप्न में दिखते हैं। मिथ्या ऐसा नहीं तो फिर क्या दिखते है तो पूर्व पी कहता है अपूर्व सपने पश्यती सपने तो अपूर्व पदार्थ देखता है चतुर्द गजम आरूढ़ अष्टभुज आत्मा मन चारिदांत वाले गज हाथी में चढ़ावा अपने आठ भुज वाले अपने को मानता है कभी सपने देखता है को अपने को देखता है आठ भुज है बैठा हुआ जी से हाथी में चार्त है अपूर्व दस वे भी बुधनती शत्रुग्रंथ में अन्य त्रिनेत्रि भाष्य में अन्यदपी एवं पश्यति अपने इस प्रकार अपूर्व बहुत अन्य दिखता है कभी दिखता है अपने तीन आँख चक्षुती में ऐसे सपने देखता है तो अपूर्व दिखता है तन्ना तेन असत्मित सदैव इसलिए अन्य असत के समान है नहीं ये सद वास्तव है अन्य कैसे जैसे जागृत काल में राजुसरपादी है वास्तव नहीं उसके सदृश स्वप्न विषय वास्तव नहीं ऐसा सिद्धांत कहता है तो पूर्व ऋषि कहता है ऐसा नहीं असत सर्पादी तो है किंतु यहाँ तो सपन में जो देखता है वास्तव देखता है वो सदैव मिथ्या नहीं अत दृष्टान्त तो व सपनों दृष्टान्त जो दिया जाए सिद्धांत तो तो नहीं जागृत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए वो दृष्टांत ही असिद्ध है क्योंकि दृष्टांत में सपन दृश्य मिथ्या नहीं वो तो सत्य दिखता है बहुत कुछ दिखता है जो दिखता हो सत्य नहीं कि जागृत जो दिखता था वही केवल सपने में वासना में कल्पना कर देखता है तानी जागृत तो में अपने कभी आठ भुज वाला नहीं देखा था हाथी चार दाँत वाला नहीं देखा था सपन में देखता है अपूर दर्शन करता है और जो दिखता है सत्य है ये अभी से पूर्वी कहता है दृष्टान्त सिद्ध दृष्टान्त सेटिका में साध्य विकल्प के सिद्धे प्रागुप्त अनुमान अनुपत्ति रीति कलित है दृष्टान्त स्वप्न दृश्य साध्य विकल्प के साध्य मिथ्यात्व स्पन में मिथ्यात्व नहीं सत्य देखता है इसे पूर्वी कहता है ये, ये निश्चित तो हो गया साध्य नहीं है ये दृष्टांत में साध्य निश्चित साध्य का अभाव निश्चय हो गया तो दृष्टांत सिद्ध नहीं होते व्याप्ति निश्चय नहीं होगा व्याप्ति के मैंने अनुमान नहीं होगा प्रागुक्त अनुमान अनुपति जो सिद्धांति अनुमान था आद्यन्त दृश्य हेतु के द्वारा स्वप्न दृश्य को दृष्टात बना करके जागृत मिथ्या प्र सिद्ध करना है वो अनुमान अनुपतन अप्रमाणित हो जाएगा इति फलित कहता है पूर्वशी तस्मात्नवत जागरित असत्यम ये अयुपम जागरित असत्यम जैसे स्वप्न से अयुतम ठीक अब कहता है दृष्टान सिद्धि दुषयन दृष्टान्त की असिधि दृष्टान्त में साध्य निश्चित नहीं है साध्य का अभाव निश्चित है ऐसे पूर्व से कहता है तो दृष्टान्त सिद्ध नहीं होता है तो दृष्टानता सिद्धिम दुष्सन दृष्टान्त की असिधि का दूषण करता है सिद्धांत दूषण करते हुए अनुमान साधे थे अनुमान प्रमाण है ये सिद्ध करता है सिद्धांत तन्न स्वप्न दुष्टम अपूर्व या मन से जो दिखा अपूर्व जो मानते हो चार दंत वाले गज आठ भोज वाले अपनों को दिखता है अपूर्व कुछ दिखता है न तत्व सिद्धम स्वतः सिद्ध नहीं तत्किन तो स्वतः सिद्धम सिद्धांत पूछता है सपने में जो दिखता है क्या स्वतः है चार दांत वाले अठभोज भुण, है क्या स्वतः सिद्ध अथवा अन्य से सिद्ध है महाद्य जड़ से तद अयुर्वादी क्या स्वतः सिद्ध उसमें नहीं होगा सपने में जो दिखता है दृश्य जड़ है उसमें कोई चेतन भक्त नहीं स्वतः चार दांत आदि होगा न न तत्व सिद्धम ये वाचि अदृष्ट स्वप्ने दुष्टम अपूर्व यम मन से न तत्व सिद्धम एक कहेंगे परत सिद्ध कहेंगे तनिथ्याम प तन्मथ्याम द्वितीय तनिथ्याम अभी प्रत्येक अन्न से सिद्ध है तो वास्तव में तो मिथ्या है आद्य आद्यपादम अवतरयी प्रश्नकार के प्रथम पद अवतर है कितर ही ये प्रश्न है उसका अवतारे के अपूर्व स्थानीय धर्म ही अपूर्व स्थानीय धर्मो ही स्थानीय धर्म स्थानीय धर्म स्थानीय होता है थान स्थान वाला स्थान अवस्था स्वप्न स्थान वाला है दृष्टा अपूर्व स्थानीन द्रष्टुर स्वप्न स्थान वत धर्म स्थानीय कार दृष्टु स्वप्न स्थानवत धर्म जो देखता है टीका में तदगता अक्षरा व्या करती अक्षर अपूर्व स्थानी धर्म ही इसे अक्षर पद की व्याख्या करते ना वाले का धर्म अपूर्व स्वप्न दर्शन से स्थानीय धर्म तो दृष्टान्त ने साधर्व स्वप्न दर्शन स्वप्न दृष्टिता है और स्थानीय द्रष्टा सप्न स्थान वाले दृष्टा का ही धर्म और दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध करते हैं यथा स्वर्गनिवासी नाम इंदिरादीनाम सहस्राक्ष स्वर्ग में रहने वाले इंद्रादि सहस्राक्ष है सहस्र इंद्रिय इंद्रिय तथा स्वप्न दृश्य अपूर्व धर्म सपनद्रष्टा का ये धर्म अपूर्व दिखता है अपूर्वदर्शनम स्वप्नदृष्टिधर्मोपि चैतन्यवत कि सो पूर्वेश पुस्तक अपूर्व दर्शन होने पर जैसे स्वप्नद्रष्टा का धर्म है तो क्यों जैसे चैतन्य उसका धर्म है वास्तव है ऐसे सत्य होना चाहिए सत्य क्यों नहीं होगा इसे बाद हो उपलब्ध रिता स्वप्न में जो दिखता उसका बाद अभाव निश्चय हो जाता है इसलिए वास्तव नहीं न स्वतः सिद्ध दृष्ट स्वरूपवत दृष्टा के स्वरूप जैसे स्वतः सिद्ध ऐसे सपन दृश्य स्वतः सिद्ध नहीं क्योंकि बाद हो जाता है उत्तराधम विभजते उत्तराधे तान पृछति ग्रशिषिता इसकी व्याख्या करते तान तकारा अपूर्वाचितक स्था स्वप्नदृक् स्वप्नस्थन गृक्षति तय गाँव एवं प्रकारा अपूर्वान्वपा अष्टभुजा तीन स्वचितक चित्तक अयम प्रेक्षत अय का स्थानीय स्थानीय स्वप्न स्थानी दृक् स्वप्न गत्वा जा जाकर जा के कहाँ जाकर स्वन स्थान स्वप्न का स्थान नालीस्थने नाली आदि जाकर देखता है यथेह सुशिक्षि यथे लोके इतलोकेशिक्षि सुशिक्षित सुशिक्षित देशांतर सुशिक्षितग इ सुशिक्षित दे। सुशिक्षित देशांतर मार्ग पद सुशिक्षित देश स सुशिषितग ये सुशिषितर्थ है सुशिषितर जानता है देशांतर सुशिषिता देश येन पुरुषा सपुर सुशिषित सुशिषित तेन मार्गे न दिशातर ग उसी मार्ग से दिशातर जाकर अन्य देश जा करके तान पदार्थ पक्ष पदार को दिखता है उसी प्रकार पद अपना धर्म से यदि किम आयतम तो स्वप्न दृश्य अपूर्व दिखता है चतुर्भुज अष्टभुज त्रिनेतृत्व आदि दिखता है स्थानीय स्वप्न का धर्म हुआ होने पर क्या आया क्या हुआ इत्याश्य आशंका पूर्वतिशी है सिद्धांत करता है तस्मा यथास्थानीयधर्माण रज्जुसर्पमतीष्णिका असत्व तथा सपनदृश्याण अपर्वाण स्थानीयधर्में असत्व अतः न स्वप्न दृष्टात सिद्ध जैसे स्थानीयधर्म जागृतावस्था वाले का धर्म है रजुसर्पादी दृश्य दि। तो उसका दृश्य प्रादिभासी के तो है नहीं बाहर सर्प ही नहीं केवल दिखता है कल्पना करता है प्रातभाषी का दृश्य है उसका रजु सर तो मृग इसी प्रकार स्वन दृश्य भी और सपन दृष्टा दिखता, दिखता केवल अपूर्वत है जैसे रजूसर को भी अपूर्व है देखता है जागृत अवस्था नहीं ठीक सपन दृश्य अपूर्व है स्थानीय धर्मत्वम तो है दृष्टा का ही धर्म है अथवा दृष्टा का कल्पित धर्म है वास्तव नहीं ये मिथ्या अतो न स्वप्न दृष्टात से सिद्धतम इसे स्वप्न सिद्ध नहीं वा। हुआ सिद्ध हुआ मिथ्या ठीक है सपन दृष्टान से साध्यल साध्य विकलत्व साध्य तो अभाव निगम है स्वप्न रूप जो दृष्टांत है पूरा पेशता है साध्य विकल साध्य तो मिथ्यात्व और मिथ्यात्व नहीं करता है साध्य विकलत्व का अभाव मिथ्यात्व अभाव नहीं मिथ्या है निगमन करता है अतो न स्वप्न दृष्टात से असिध नहीं सिद्ध है पूर्व से अपूर्व से स्वप्नदर्शन से धर्म तदिद्यालषित्वाद्ति साध्य संपत्ति पतेस्तदा पूर्वस्थर्व स्वप्नदर्शन से जागृत काल में जो दिखता है यदि युकम उसको ही स्वप्न में लिखता है ऐसा मने अथा अच्छा, जागृति में नहीं दिखा गया कुछ अपूर्व दिखता है चतुर्भुज चार दंत वाले हस्ती अपने को आठभुज त्रिनेत्र आदि कुछ देखता है अपूर्व देखे अथवा पूर्व दिखे स्वप्न दृष्ट धर्म अत्य स्वप्न द्रष्टा का धर्म है कर्पित धर्म है उसका दृश्य है तब अविद्यालषित तो आदि जैसे राजु सर्प आदि वो तो अज्ञान का कार्य है रज्जु अज्ञान है दृष्टा द्रस्ता है चैत्र आदि रज्जु के अज्ञान के सर्प दिखता है अविद्या का कार्य स्वप्न में जो कुछ देखता है अपना अभिद्या का कार्य अविद्या अभी का, का कार्य होने से दृष्टान पथ है दृष्टान साध्य मिथ्यात्म निश्चित होता जैसे किसी प्रकार पथ है वो दृष्टान सिद्ध हो गया सपन दृश्य मिथ्या तथे तो तो जागृत भेदा नाम जागर दृश्य भी मिथ्या युक्त है जागर दृश्य ते सदशत विभाग प्रतिभान विरुद्ध में आशंक्य दृष्टानतेन साम पूर्व इसी कहता है जागर स्व मिथ्या ये स्व मिथ्या है तेसु तेषु जागृद सदशत विभाग प्रतिभान जागर जागृदृश्य में कुछ तो वास्तव कुछ कल्पित ये भान होता जागर जागृदृश्य में घटपटअ अन्नपनादित स वास्तव्य और रज्जु स्वर्प सुजत मरुमरीचिका ये कल्पित है अविद्यमान तो कुछ वास्तव है कुछ कल्पित है तो इसे विभाग भान होता है जाकर विश्व में रज्जु शुक्ति मरुणि जल अन्न आदि है सत्य है विद्यमान और सर्प रज्जु स्वर्प रज शुक्ति रजत मरुनी मरीचिका ये सब असत्य अविद्यमान इसे भेद सिद्ध होता है प्रतिभा होता है उसे विदुत होता है यदि जागृति से सब मिथ्या है तो कुछ सत्य है कुछ असत्य विवाह से बनेगा आपको तो सब कुछ मिथ्या है किंतु जागृति में सब प्रसिद्ध है राज्य सर्व मिथ्या है राज्य तो सत्य है श्रुक्ति रजत से मिथ्या है सृति तो सत्य है मरुभ मरीची का जल मिथ्या है किंतु मरुभमि सत्य है अन्नपाना भी सत्य है सत असत का भान होता है समिति होती सब मानते ये वास्तव है ये अवास्तव ये प्रमा है रज्जु ज्ञान प्रमा है सर्प ज्ञान भ्रम है तो विषय में सत सत विभाग भान होता है उसका विरुद्ध होता है मिथ्यात्म जागर विषय में मिथ्यात्म सिद्ध करते ये विभाग प्रतिभान विरुद्धम ऐसा आशंका करता है पूर्व से आतंक्य सिद्धांत दृष्टान्त में के द्वारा सिद्धांत समाधान करता है स्वप्नद्रताश्चे तथा कल्पित सत च दृष्टं ृष्टित बेतृत्येतव बिश्चेतृत सृष्टि वै तथ्य स्वप्न वृत्तवस्थने अंतश्चेत कल्पितं तु असत स्वप्न देखते समय कुछ बाहर दिखता है कुछ मनोरथ अपने कल्पना करता है स्वप्न देखते समय भी कुछ कल्पना करता है बाहर कुछ देखता है अंदर कुछ कल्पना करता है अंदर जो कल्पना करता है मनोरथ वो तो वास्तव तो है ही नहीं अंतश्चेतः कल्पितं तु असत बहिश्चेत गृहित सब अच्छे बाहर जो दिखा गया चित्त के द्वारा गृहित है बाह्य वस्तु दिखती है सिते के द्वारा गृहित है वो सत्य स्वप्न ही मानता है बाहर जो दिखता है उसको सत्य मानता है अंदर कल्पना करता है वह सत्य सपना में देखते समय बाहर उस तो नहीं लगता है सपना उस समय तो अपने को जागृत हो समय लगता है बाहर कुछ दिखता है और कुछ कल्पना सपना कार्य आदमी कभी रजू सर्व भ्रम हो जाएगा मनोराज्य करता है ऐसा करूँ ऐसे करूँ करू। जो मनोराज्य मनोद्देश्य कल्पित है रजू में कभी सर्वभ्रांति हुई सपन में वह सत्य और वास्तव रज्जु के है वो है तो स्वप्न अवस्था में भी चित्त के द्वारा अंतकल्पित असत, और चित्त के द्वारा गृहित बाहर जो है किंतु स्वप्न में अंदर कल्पित हो और बाहर वस्तु देखे ये दोनों ही मिथ्या है बाहर जो दिखता है रज्जु वो मिथ्या है और वो अंतकल्पित है रज्जु में सर्प भ्रम का वो है वो मिथ्या है सर्प भी भ्रम सर्प जहाँ दिखता है रज भी स्वप्न दृश्य वह भी मिथ्या है क्योंकि जगन पर दोनों का बाद हो जाता है ना रथ है ना रथ योगा ना राज्य कुछ नहीं ना उसमें तर्क ये दो नहीं दृष्टम वैतथ्यम ए दृष्टम ही हो दुष्टम मिथ्या कौन कुछ कल्पित है मानस कल्पित कुछ बाहर दिखता है ये दो नहीं मिथ्या जैसे स्वप्न में कुछ सब मिथ्या होने पर भी स्वपनावस्था में सत असत विभाग होता है स्वप्न अवस्था में रज्जु सर्प दिखता है तो मिथ्या है और स्वप्न में रज्जु सत्य है कुछ सत्य है कुछ मिथ्या है ऐसे विभाग स्वप्न में भी दिखता है स्थान होता है सब मिथ्या होने पर भी सत असत विभाग प्रतिभान स्वप्न में होता है ये दृष्टान्त ठीक इस प्रकार जागृत में भी सत असत विभाग प्रतिभान होने पर भी सब मिथ्या है श्लोक से तात्पर्य तात्पर्याथ मह तात्पर्यअर्थ कहते में अपूर्वत्शंका पुनः स्वप्न तो लेता भेदा प्रपंच दृष्टान से अपूर्वत्शंका निराकृत सपन दृष्टान दिया अपर्वत्व स्वप्न दृष्टि अपूर्व है वास्तव है ये पूर्व शंकाति उसका निराकरण किया अपूर्व जो देखता है वैसे ही अपन स्थानीय दृष्टा का ही दृश्य धर्म है कल्पित है स्वप्न दृष्टान से अपूर्वत्व निराकृत हैल्यता जागृतभेदान प्रपचन आह जागृत जागृत पदार्थ स्वप्न दृश्य पदार्थ के तुल्य है उसको विस्तार करते हुए कहते हैं सिद्धांत सपन वृत्ता स्वप्न वृतौपी अर्थात स्वप्न अवस्था में स्वप्न सेवनावस्थान स्थान में भी अंतसा मनोरथ संकल्पित असत्य चेतसा, संकल चेतसा अंत चीत के द्वारा अंत जो दिखता है मनोराज्य रजुसर्पादी मनोरथ संकल्पित मीठा है असत्य स्वप्न से जो दिखता है कल्पना रचना करता है सकलान स्वप्न समकालमे अदर्शना क्योंकि मन में कुछ संकल्प करता है कि किन्दु उसका सपन काल में ही उसका अभाव दिखता है तभी रजूसर्प भ्रम हो गया या फिर देखा कि नहीं सर्प नहीं कर जो तो सत्य ही तत्व सपने बहित चेतसागृहित और सपने बाहर जो चित्त के द्वारा दिखता है चक्षुराज द्वारा न उपलब्ध हम तो कुछ मनुष्य जो प्रातिभाषी का भ्रांति है उसका मन से चक्षुर्ग्राह्य जागृत है जो हमको रजू सर्व ज्ञान होता है रजू सर्व साक्षीभाषी चक्षुर्य नहीं रज में सर्प भ्रम होता है और समय देखते हैं आँख खोलेंगे तो सर्प दिखेगा आंख बंद करेंगे सर पर hmm. तो सर्प दिखेगा तो अन्य व्यतर के द्वारा लगता है चक्षुर के है सर्प करके रजूसर्प चु से ग्रहण होता है ऐसा लगता है किन्तु वस्तुतः रज सर्प चक्ष्य नहीं और रज सर्प ज्ञान का कार्य है और चक्षुर्ग्राह्य नहीं वह तो साक्षी भाष्य है तो चक्षुर अन्य व्यत कैसे होता है तो रज्जु को देखने के लिए ईदम तो न रज्जु का ज्ञान होता है ने नहीं ईदं तो न का ज्ञान होता है उसके लिए चक्षु की आवश्यकता है चक्षु का अन्य व्यक्त जो सिद्ध होता है अधिष्ठान ज्ञान में ईदम तेना ग्रहणों का सामान्य ज्ञान चाहिए भ्रम होने के लिए सामान्य ज्ञान चाहिए और विशेष अग्रहण रजुत्व का आग्रहण ईदं तेना रजु का ज्ञान होता है उसके लिए चक्षु की आवश्यकता है तो चक्षुर दिखता है वो अधिष्ठान ज्ञान के लिए उपक्षण होता है सर्व साक्षीभाष है ठीक इसी प्रकार स्वप्न अवस्था में जो कुछ दिखता है भ्रांति तथा कल्पित है और बाहर जो दिखता है चक्षुरादि के द्वारा दिखता है उसको सत्य मानता है स्वप्न समकाल में वर्षनाथ क्योंकि भ्रांति सिद्ध सर्प तो रजु तो सर्प स्वप्न में ही उसका अभाव हो जाता है तत्व तो होता अर्थ स्वप्न अवस्था में भी चेत बिगृही बाहर जो दिखता है चित्र के द्वारा चक्षरादि द्वारा में घटादि घट गटा अन्नपनादि दिखता है सद इत एवं ऐसे सदस्य विभाग तो स्वप्न में भी है असत मित्र निश्चित है सदसद मिथ्या मन से कल्पित हो चक्की से बाहर देखे जो ही मिथ्या है ऐसा निश्चित होने पर भी स्वप्न अवस्था में सत असद विभाग दिखा गया बाहर जो दिखता है वो सत्य जो कल्पित है असत भ्रांति दिखता है विभाग होता है टीका नहीं सपन दृष्टात अपूर्वदर्शनत्पूतां साध्यकलशंका पहृत अपूर्वशंका निराकृत सपन दृष्टा इतने अंश भाष्य का अर्थ सपन दृष्टि अपूर्वाशंका निराकृत सपनदृष्टा अपूर्वदर्शन जो शंका हुई साध्य विकलदृष्टाश्का साध्यकल तो सपन दृष्टात में मिथ्या तो नहीं है ऐसे पूर्व पक्षी संख्या थी इसका परिहार करके अभी जागृत स्थानी स्वानी अंत चेत मनोरत्कल असत सब मिथ्यात्व बराबर है भ्रांति सिद्ध वस्तु स्वप्न में अथवा जागृत स्वप्न में चकुर आदि के द्वारा जो देखता है सब मिथ्यात्व बराबर होने पर भी इसमें सात असत विभाग तो है तो तो असत्यम तो क्या असत। है मनोरथ कल्पितम असत्य असत्य क्या था परमार्थ सब विलक्षण तो न मिथ्यात्म न सत इत्यासत्य सस्य विषाणुत परमार्थ सत्य विलक्षण सात विलक्षण असत्य सात विलक्षण दोनों है सस्य विषाणु भी सत्य विलक्षण है और जो मिथ्या है वो भी सत्य विलक्षण क्योंकि मिथ्या वस्तु सत्य से विलक्षण है से विलक्षण सत असत वह विलक्षण तो मिथ्या वस्तु भी सत्य विलक्षण है और सस विषाण भी सबसे विलक्षण तो यहाँ असत शब्द से सस विषाण नहीं परमार्थ सबसे विलक्षण मिथ्या परमार्थ शब्द विलक्षण तो नहीं मिथ्यात्म तथा तभी विभाग प्रतिभास से विरोधार्थ कुत्त मिथ्यात्म तो स्वप्न में जब सत असत विभाग भान होता है उसका विरोध हुआ तो स्वप्न उद्देश्य के मिथ्या है सपन में रज्जु मिथ्या हो रज्जु अन्नपान सत्य होना चाहिए ऐसा शंका करने से उत्तर देते बाधा विशेषात जगने पर तो स्वप्न दृष्ट रजू को नहीं रहेगा स्वप्न दृष्ट रज भी नहीं रही दोनों का बाद हुआ सपने में रजू को देखा भय करके डर करके खिलाया जगया जगने का स्वप्न था जो रजू सर्व नहीं रहेगा और सपने में जो रज हो भी नहीं रही स्वप्न जो पदार्थ दिखता था चक्षुआ दिखे था सत्य दिखता था वो भी नहीं रहा स्वप्न में अपने का कल्पित सर्वे दिखता वो भी नहीं रहा तो दोनों का बाद हो जाने से दोनों ही दोनों कहा स्वप्न में भ्रांति और सपने में सक्यमता जो पाना अभी घटा अन्नपादी घटपदादी उस मिथ्या बाधा विचेता उभोर अतर्बिश्चे कलो तथ्यमें दृष्टि दोनों ही कुछ अंत कल कुत बहिश्चेत कल्पित है बाहर दिखता है कुछ अंदर दिखता है दोनों कल्पित है मिथ्या स्वप्न में वैत्य में दृष्टांत मिथ्या निश्चित है ये दृष्टांत हुआ स्वप्न में सत असत विभाग भान होने पर भी दोनों ही मिथ्या है स्वप्न दुष्ठ ठीक जागृत अवस्था में भी सत असत विभाग है जागृत काल में अन्नपान घटा आदि रजु आदि सत्य है मानता है और भ्रांति सिद्ध वस्तु रज तरक सूक्ति जीता मिथ्या सत असत विभाग भान होने पर भी दिश्यवगृदे मिथ्या समुख्यागृद्वीत बेतो गृहीत सदयुक्त वही तथ्य में तर ृतअप जागृत अवस्था अंत चेतसा कल चेतसा अंतक चीतक द्वारा अंतल रज्जुसर्पादी वसती मिथ्या बेत गृहत सद् चीतक द्वार बहार गृहीते रज्जु घटपटादी वो सत है ऐसे सतशद विभागत है किंतु एतोयो वैतत्यम युक्तम युक्त सतशद विभाग होने पर भी जैसे स्वप्न में दोनों ही मिथ्या है ऐसे जागृत काल में सदशद विभाग धान होने पर भी एक जो रज्जुसर्प आदि मन से कल्पित है और जो रज्जु आदि घटपट आदि चक्र के दरबार दिखता है एतोयो वैतथ्यम युक्त मिथ्या यथाकि युक्त है युक्तत्व हेतु महा भाष्य में अंतर अंतर्बेत कल्पितेत कल एक को तो बहिता बहत कल्पित चीत द्वारा कल्पित है अंदर कल्पित हो बाहर दोनों ही मिथ्या है श्लोकस्थनाक्ष व्याख्यानमेक्ष व्याख्या तो प्रायता दीक्षा श्लोक अक्षर शब्द है उनके व्याख्या अनपेक्षिता अपेक्षिता है व्याख्या तो प्रायतरा व्याख्या होगी इत्या भाष्य में व्याख्यातम अन्य अन्य व्याख्या होगी गई अन्य की व्याख्या की आवश्यकता दृष्टांत में जैसे व्याख्या है दृष्टांत में वैसे व्याख्या है दृष्टांत है स्वप्न दृश्य स्वप्न में कुछ सात असद विभाग होता है किंतु दोनों ही मिथ्या है क्योंकि दोनों का बाघ होता है ठीक इस प्रकार जागृत काल में कुछ लगता है सत घटपटादी और सपनों में जागृत में दिखता है रजुस आदि असत है दोनों ही मिथ्या है दोनों का है दोनों ही मिथ्या है ओ सुन्याम देवा कल्पित दुष्टत्वाद्यंत दो देवित यदा स्वस्ति नईन्द्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति नोषा विश्व स्वस्ति नशो वजिष्टेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओ शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यभंगाधरायन सूत्र भाष्य पुनः पुनः वंदे भगवत तो ईश्वर गुरुराज की मूर्तिभागिने व्योमेहाय दक्षिणाूर्त नमः ओ शांति शांति शांति